तत्व चिंतामढ़ी भगवान क्या है भगवान गुणातीत हैं बुरे भले सभी गुणों से युक्त हैं और केवल सद्गुण संपन्न है भगवान में कोई भी गुण नहीं वे गुणातीत हैं बुरे भले सभी गुण उनमें हैं और उनमें केवल सद्गुण हैं दुर्गुण है ही नहीं ये तीनों ही बातें भगवान के लिए कही जा सकती है इस विषय को कुछ समझना चाहिए शुद्ध ब्रह्म निराकार चेतन विज्ञानानंद घन सर्वव्यापी परमात्मा का वास्तविक रूप संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत है जगत के सारे गुण अवगुण और तमस से बनते हैं सत, रज तम तीनों गुण माया के अंतर्गत हैं। इसी से उसका नाम त्रिगुणमयी माया है इनमें सत्व उत्तम है रज मध्यम है और तम अधम है परमात्मा इस माया से अत्यंत विलक्षण सर्वथा अतीत और गुण रहित है इसी से उसका नाम शुद्ध है अतएव वह गुणातीत है माया वास्तव में है तो नहीं यदि कहीं मानी जाए तो वह भी कल्पना मात्र है यह माया की कल्पना परमात्मा के एक अंश में है गुण अवगुण सब माया में है इस न्याय से सत्य दया त्याग विचार और काम क्रोध लोभ मोह आदि गुण और अवगुणों से युक्त यह संपूर्ण संसार उस परमात्मा में ही अध्यारोपित है इसी से सभी सद्गुण और दुर्गुण उसी में आरोपित माने जा सकते हैं इस स्थिति में वह बुरे भले सभी गुणों से युक्त कहा जा सकता है यह ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत है वह माया विशिष्ट ब्रह्म शिष्टिकर्ता ईश्वर शुद्ध ब्रह्म से भिन्न नहीं है वह माया को अपने अधीन करके प्रादुर्भूत होता है समय समय पर अवतार धारण करता है इसी से उसे माया विशिष्ट कहते हैं गीता में कहा है अजोपि सन्य भूतानाम भूता नाम ईश्वरूपी प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवाम्या माया जैसे अवतार होते हैं वैसे ही शिष्ट के आदि में भी माया को अपने अधीन करके ही भगवान प्रकट होते हैं इन्हें का नाम विष्णु है ये आदि पुरुष विष्णु सर्वसत्वगुण संपन्न है सत्वगुण की मूर्ति हैं सात्विक तेज प्रभाव सामर्थ्य विभूति आदि से विभूषित है, है।, है। दुर्गुण तो रज और समानता में होता है इसी से जिस भक्त में दैवी संपत्ति के गुण होते हैं वही भगवान के दर्शन का उपयुक्त पात्र समझा जाता है माया सगुण भगवान माया को साथ लेकर समय समय पर अवतार धारण किया करते हैं वे सर्वगुण संपन्न हैं शुद्ध स्वतंत्र प्रभु और सर्वशक्तिमान हैं ऐसी कोई भी बात नहीं जो वे नहीं कर सके इसीलिए यद्यपि उन शुद्ध सत्वगुण रूप सगुण साकार परमात्मा में रज और तम वास्तव में नहीं रहते तथापि वह रज तम का कार्य कर सकते हैं भगवान विष्णु दुष्ट दलन रूप हिंसात्मक कार्य करते हुए दिख पड़ते हैं मानव दृष्टि से उनमें हिंसा या तम की प्रतीत होती है परंतु वस्तुतः उनमें यह बात नहीं है न्यायकारी होने के कारण वे कार्य करते हैं राजा जनक मुक्त पुरुष थे परम सात्विक थे परम राजा होने के कारण न्याय करना उनका काम था चोरों को वे दंड भी दिया करते थे इसमें कोई दोष की बात भी नहीं माता अपने प्यारे बच्चे को शिक्षा देने के लिए धमकाती और किसी समय आवश्यक समझकर कर हित भरे हृदय से एक आज थप्पड़ भी जमा देती है परंतु ऐसा करने में उसकी दया ही भारी रहती है इसी प्रकार दयानिधि न्यायकारी भगवान का दंड विधान भी दया से युक्त भी होता है धर्मानुकूल काम भी भगवान है भगवान ने कहा है धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मी भर सभाव धर्मयुक्त काम मैं हूँ परंतु पापयुक्त नहीं भगवान सत है, सात्विक है, शुद्ध सत्व हैं वे माया के शुद्ध सत्व विद्या से संपन्न है जीव अविद्या संपन्न है विद्या में ज्ञान है प्रकाश है वहाँ अवगुण या अंधकार हर ही कैसे सकता है अवगुण तो अविद्या में रहते हैं इस न्याय से भगवान केवल सद्गुण संपन्न है ऊपर के विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा गुणातीत गुणा गुणयुक्त और केवल सत्वगुण संपन्न कहे जा सकते हैं